यजुर्वेदीय ईशावाशोपनिषद के सत्रहवे मंत्र का विचार कल तक संपन्न हुआ अठारहवे मंत्र का विचार आज होना है सत्रहवे का भाष्य भी हो गया ना कहां तक का बाकी है पूर्वार्ध का शत्र के भाष्य हो गया है उत्तरार्ध का भाष्य अवशिष्ट है उपासक इस मंत्र में अपने उपास्य से प्रार्थना कर रहा है कि हमारा इस शरीर से सूक्ष्म शरीर उत्क्रमण करे। वायु रनिल प्रतिपद्यता इस पद का अध्याय करके एक वाक्य बना कि वायु शब्द से उपलक्षित वेष्टि सूक्ष्म शरीर इस वेष्टि उपासक स्थूल शरीर से उत्क्रमण करें किस लिए उत्क्रमण करें तो ब्रह्म लोक में जाकर के अमृत अनिल शब्दित जो समि सूक्ष्म शरीर है उसे प्राप्त कर ले प्राण का समष्टि रूप है सूत्रात्मा वाक का समष्टि रूप है अग्नि अधिदेव रूप तो अध्यात्म सूक्ष्म शरीर अधिदेव सूक्ष्म शरीर भाव को प्राप्त हो जाए वायु रनिलम अमृतम प्रतिपद्यताम यह एक प्रार्थना हुई और ये जो सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से निकल जाने के बाद यहां पर अवशिष्ट रहेगा स्थूल शरीर वह अपने उपादान कारणों में विलीन हो जाए पांच भूत स्थूल शरीर के उपादान है स्थूल पंचभूत उनमें चला जाए और उसमें अधिक है पार्थिव अंश इसलिए कहा कि इदम शरीरम भस्मांतम भूयात पद का अध्याय है तो भस्मान्त हो जाए का मतलब पांचों भूतों में विलीन हो जाए, वो अपने प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाए वेष्टि शरीर तो अधिदेव भाव को प्राप्त हो जाए ये वेष्टि सूक्ष्म शरीर और वेष्टि स्थूल शरीर अपने प्रकृति भाव को प्राप्त करें, उसका प्रकृति है स्थूल पंचभूत और ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर इसे बताया जा रहा है ओम और क्रतो ये दो संबोधन हैं जो आदित्य अंतर्गत व्याहृति अवय पुरुष है उसका प्रतीक है ओंकार और ओंकार रूपी प्रतीक से अभिन्न आदित्य मंडलांतर्गत उपास्य पुरुष को समझ करके ओम ऐसा संबोधन है हे ओम यानी हे ओंकारात्मक ब्रह्मन ऐसा ओम इस संबोधन का अर्थ निकलेगा और हे क्रतो ये भी संबोधन है तो क्रतु का अर्थ है संकल्प और यहाँ उपासक की उपासना का परिपाक होने से उपासक का संकल्प बिल्कुल उपास्या हो गया है इसलिए उपास्य के संकल्पात्मक उपासक के संकल्पात्मक हो गया उपास्य ये मान करके उपासक के संकल्प का विषय होने से उपासक संकल्प अनुरूप ही वो उपास्य होने से हे क्रतो यानि संकल्पात्मक ब्रह्मन एक संबोधन है ऐसे दो संबोधन हुए ओम यानि ओंकार प्रतीकात्मक ब्रह्म और क्रतो यानि संकल्पात्मक ब्रह्म ये संबोधन है स्मर तुम स्मर आप स्मरण करिए तो ब्रह्म को यानी अपने उपास्य को स्मरण करने के लिए कह रहा है उपासक कि आप स्मरण करिए कहा मैं किसका स्मरण करूं तो कहा मैंने जो जीवन भर चिंतन किया है उपासना की है आपकी अहंग्र उपासना की है मैंने उसका आप स्मरण करिए मेरे द्वारा की गई उपासना का और क्या स्मरण करना है तो कहते कृतम स्मरण तो कृतम यानी कर्म तो मैंने मात्र आपकी उपासना ही नहीं की है साथ साथ वर्ण आश्रम अभिविहित कर्म भी किया है इसलिए मेरे द्वारा जो अभी तक अंतिम समय तक किया गया कर्म है उस कर्म का भी स्मरण करिए तो उपासना तथा कर्म का आप स्मरण करिए मेरे द्वारा किए गए कर्म उपासना का किस लिए स्मरण करना है क्योंकि आप फल विधाता हैं। तो जब आप मेरे इस कर्मों का किए हुए का स्मरण करोगे तो उसके अनुरूप फल दोगे ना इसलिए कहा कि ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर और ये क्रतोस्मर कृतम स्मर इसका दो बार उच्चारण किया जा रहा है। वो दो बार उच्चारण है आदरार्थ उपासक दो बार क्रतोस्मर कृतम स्मर ऐसा उच्चारण करके उपास्य के सामने एक प्रकार से ये बता रहा है कि इस समय मेरी साधना की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए मेरी साधना अनुपेक्षणीय है ये नहीं कि कभी बाद में देखें क्या किया हिसाब किताब क्योंकि ये तो हिसाब किताब का समय आया हुआ है इसलिए अभी आप उसे देखिए उसकी उपेक्षा मत करिए टालिए मत ये दिखाने के लिए आग्रह है एक प्रकार से उपास्य को कि कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर ऐसा तो पूर्वाधकी भाष्य में व्याख्या हम लोग देख चुके हैं उत्तरार्धकी व्याख्या है भाष्य में ओम इति यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकवात तो ओम इति यानी ओम यह शब्द संबोधन है क्यों तो ओम इस प्रतीक में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की उपासना की गई है इसलिए ओम यह आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष रूपी उपास्य का प्रतीक होने से वह ओम प्रतीकात्मक है ओम रूपी प्रतीक से अभिन्न है ऐसा मान करके कहता है ओम यह संबोधन किया जा रहा है आ? ओम की उत्पत्ति है अवति चिंतक इति ओम चिंतक की रक्षा करने वाला उसे ओम कहते हैं हाँ, परंच अपरंच ब्रह्मा, ओम इति ऐसा विपलाद आचार्य जी ने सत्य काम को कहा है सत्य काम ऋषि को तो यहां पर तो कार्य ब्रह्म लेना अपर ब्रह्म तो ओम इति यथोपासन ओम प्रतीकवात गा यानी ओम इति ब्रह्मा भेदे न उच्चते ओम इति ब्रह्म उच्चते हाँ मांडुकी में तीनों भी है ये जो तीन पाद हैं पहले उसमें जो समि रूप बता है वो ब्रह्म है आ, कार्य ब्रह्म भी विराड और हिरण्यगर्भ, गर्भ अकार मात्रा का अर्थ और उकार मात्रा का अर्थ मकार है कारण ब्रह्म और कार्य कारणातीत ब्रह्म है अमात्र ओंकार इसलिए चार वहा वो उदित कर्माग ओंकार है वो वो कर्मांग ओंकार है छांदोग्य में और एक जो ब्रह्म संस्था अमृतत्व मेति में ओम है वो स्वतंत्र ओंकार है उसकी उपासना बताई है वो परब्रह्म का परामर्शक मान करके परब्रह्म दृष्टि से ओंकार की उपासना बताई उसका फल है अमृत तत्व की प्राप्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में इसे बताई गई हाँ तो देखना पड़ता है कि कौन से तत्पद वाचार्थ को बताया जा रहा है या तत्पद लक्षार्थ को चिंतन करने के लिए बताया जा रहा तो जो मांडुक्य में है अपाद ओंकार वो ज्ञेय ब्रह्म है लक्षार्थ है तत्पद लक्षार्थ है हाँ तो इसलिए जो जिस योग्यता का है उस योग्यता से योग्यता की उपासना करने के लिए ओंकार प्रतीक में बताया जाता है तो चित्त शुद्धि का तारतम्य है चित्त शुद्धि बिल्कुल जो निष्काम कर्म करता है निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है वो भी बिल्कुल अशुद्ध चित्त पामर या विषय नहीं हो सकता पामर का चित्त जैसा होता है उससे अधिक शुद्ध होता है विषय का चित्त विषय भी से भी ज्यादा शुद्ध होता है निष्काम कर्म करने वाले का चित्त नहीं तो निष्काम प्रवृत्ति नहीं होगी न और निष्काम कर्म करके जो चित्त शुद्ध होता है उससे भी ज्यादा शुद्ध होता है वैराग्यवान का और फिर वैराग्यवान होकर के भी आ, उपासना ये ओंकार रूपी प्रतीक की करते हैं तो अपर ब्रह्म का चिंतन करने की योग्यता की हेतुहुद शुद्धि उनमें आई लेकिन उस उपासना से होने वाली जो शुद्धि है वो अभी नहीं है सूक्ष्म उत्तर उत्तर जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम दोष होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उपासनाएं बताई जाती हैं इसलिए ओंकार एक ही होने पर भी उसी एक ओंकार में एक जैसी उपासना नहीं होती उसे उपास्य की दृष्टि अलग अलग होती है एक ही प्रतीक में तो योग्यता के अनुसार बताया जाता है चित्त शुद्धि का अर्थ एक बस चित्त शुद्ध का अर्थ एक जैसा ही चित्त नहीं शुद्धि में तारतम्य है वो तारतम्य देख करके फिर अपर ब्रह्म की कारण ब्रह्म की और कार्य कार्यकारणातीत ब्रह्म की उपासना यह बताया जाता है तो ओम इति आभेदे न ब्रह्म उच्चते ऐसा लगाना तो ओम इस प्रतीक के साथ उपास्य ब्रह्म का अभेद समझ करके श्रुति ने ओम शब्द से ब्रह्म को बताया है कहा कि ओम के साथ ब्रह्म का अभेद कैसे होगा तो कहते यथोपासनम ओम प्रतीकवात तो प्रतीक है कार्य ब्रह्म की उपासना में इसलिए उसे ओम प्रतीक कार्य ब्रह्म होने से वो जो सत्यात्मक ब्रह्म है यहां पर सत्यात्मदम ऐसे छपा है होना चाहिए सत्यात्मकम ओम प्रतीकवाद के बाद में क्या है सत्यात्मकम है या सत्यात्मदम है पुस्तक में हाँ तो क होना चाहिए इसमें द है सत्यात्मकम जो ब्रह्म है सत्यात्मक ब्रह्म है आदित्य मंडलांतर्गत कार्य ब्रह्म और वह ओम प्रतीक होने से ओम रूपी प्रतीक वाला होने से उसे ओंकार प्रतीक से अभिन्न समझ करके संबोधित किया हे ओम ऐसा और उसी ब्रह्म का एक अग्नि भी नाम है इसलिए अग्नख्यम ये एक विशेषण जोड़ दिया ब्रह्म का दो विशेषण है ब्रह्म के सत्यात्मकम अग्नख्यम अग्नि है आख्या जिसकी उसे कहा जाता है अग्नियाख्य तो अग्नि नाम वाला जो सत्यात्मक ब्रह्म है उसे ओम ऐसा संबोधन करके श्रुति अपने प्रतीक से अभिन्नतया संबोधित कर रही है प्रतीक से अभिन्न दिखा रही है आगे है क्रतो दूसरा संबोधन तो क्रतु शब्द का तो अर्थ होता है संकल्प और यहां ब्रह्म को क्रतु करके संबोधित किया जा रहा है क्रतु शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग में आ रहा है इसलिए कहते हैं संकल्पात्मक वो संकल्प का विषय होने से संकल्पात्मक हो गया उपासक के संकल्प का विषय होने से आलंबन होने से वो संकल्पात्मक है ये हे क्रतो ऐसा संबोधित करके कहा गया कौन तो वही अग्न सत्यात्मक ब्रह्म हे क्रतो इस नाम से भी संबोधित हो रहा है आगे कहते हैं इन दो नामों से संबोधित करके कि स्मर यानी त्व स्म आप स्मरण करिए किसका स्मरण करिए तो कहते यम स्मर्तव्यम जो मेरा स्मर्तव्य है यानी तस्य कालो अयम प्रत्युपस्थितो अतः स्मर एतावंत कालम भावित जो मेरा स्मर्तव्य है वो क्या है तो कहते हैं इसलिए भी स्मरण करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे स्मर्तव्य के स्मरण का यह समय आ गया है तो स्मर स्मर्तव्य क्या है तो कहते एतावंतम कालम भावितम यानी मैया भावितम भावितम का अर्थ है चिंतितम तो इतने समय तक एतावंतम कालम का अर्थ है अभी तक मैंने जो चिंतन किया है उस चिंतन के अभी तक तो मैंने चिंतन किया है आपका अब मेरे चिंतन का आप स्मरण करिए उसका यह समय आ गया है मेरे चिंतन के फल देने का अभी तक तो मैंने चिंतन किया आपकी आज्ञा मान करके तो आपकी आ, आ, मैंने आपको आज्ञा कब दी ऐसा यदि आप मुझे पूछोगे तो शास्त्र आपकी ही तो आज्ञा है और शास्त्र ने कहा है विद्यांचा विद्याच यदेदो भयम सह अविद्यामृत्यु तीर्थ अविद्यामृतम स्नुत ये शास्त्र है ना ये आपकी आज्ञा है और इस वचन का मैंने पालन किया है कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान किया है यही आपकी आज्ञा का पालन है तो इस समुच्चय में मेरे द्वारा अनुष्ठित जो उपासना उसका आप स्मरण करिए एक संबोधन हुआ एक ये हुआ और कृतम स्मरकार्थ कर रहे हैं अब केवल स्मरकार्थ हुआ कि समुच्चय में जो एक अंश है उपासना उसका आप स्मरण करिए कृतम स्मर का अर्थ कर रहे हैं कि कृतम अग्नि स्मर कृतम यानि कर्म तो हे अग्नि यानि अग्नख्य ब्रह्म कृतम स्मर यानी मेरे अभी तक किए हुए अग्निहोत्रादि कर्मों का आप स्मरण करिए क्योंकि उन कर्म मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल देने का समय आया है इसलिए उसका स्मरण करिए तो याल्य प्रभति अनुष्ठितम कर्म तत्मर कृतम स्मरक अर्थ कि बचपन से लेकर के अभी तक जो मैंने कर्म किया है उसका आप स्मरण करिए गुरुकुल में रहते हुए से लेकर के अभी तक मैंने आपकी सेवा की है इसलिए उसका भी आप स्मरण करिए तो ओम क्र... क्या हुआ कुछ पूछ रहे हैं तो क्र तोस्मर कृतम स्मर ये जो तृतीय पाद है उसकी व्याख्या हुई अब चतुर्थ पाद में तृतीय पाद का ही आवर्तन है चतुर्थ पाद वो क्यों है तो कहते इसलिए कि क्रतोस्मर कृतम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम ये पुनरुक्ति है आदर के लिए और आदर का अर्थ करते हैं अनुपेक्षा चार नंबर टिप्पणी में लिखा है ना तो स्मरणस्य अनुपेक्षत्व से अनुपेक्षापनाथ आदरा है कि जो उपासक अपने उपास्य को कह रहा है उसका उपास्य उपेक्षा न करें उसकी उपेक्षा न करें लेकिन उसका स्मरण करके उसके अनुरूप फल दें। दे दिखाने के लिए क्रतोस्मर कृतम स्मर यह पुनर्वचन है अभ्यास है अब 18वें मंत्र का उच्चारण कर लें 18वें मंत्र का अवतरण भाष्य है पुनः फिर अन्न मंत्रेण मग याचत फीर मंत्र मगकी उपास अने अस्मान विश्वा दवा वयुना विद्वान्ध्यस्मजुहुरा विद्वान। मे नो भूष्टाते नम उक्ति विधेम ते कतः हे अग्ने संबोधन है उसी आदित्य मंडलांतर्गत उपास्य ब्रह्म का अग्नि नाम है ना एक इसलिए हे अग्ने यानी अग्निख्य ब्रह्मन ये उपास्य का संबोधन है न सी भक्ति है सुबंत है कि तिगंत है निय प्राप्ण धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष है भव ऐसे न है। हे अग्ने नय तो नय का अर्थ है प्रापय निय प्रापणी धातु है ना प्राप्य यानी प्राप्त कराओ पहुंचाओ ले जाओ ये नय का अर्थ निकलेगा हे अग्ने नय यानी ले जाओ किसको ले जाना है पुनय तो का कर्म बताया असमान कौनसी भक्ति है आसमान कौन सी कौन से शब्द का अस्मत् शब्द का आसमान बनता है माम आवाम आसमान तो आसमान ने हमें ले जाओ हे अग्ने आसमान नये हमें ले जाओ तो कहे कहा किस लिए ले जाना है तो राय ये कौन सी भी व्यक्ति है लघु सिद्धांत कौन दी पढ़ लिए है अजंत हो गया है अजंत से तो उसमें जो है र शब्द का राय नहीं बनता है चतुर्थी में तो रई का चतुर्थी का एक क्वेश्चन है राय तो रय का अर्थ है कर्मफल इसलिए राय का अर्थ होगा कर्मफलाय यानी कर्मफल भोगाया जो हमने कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है जो मेरा कर्म उपासना रूप साधन है उसका फलोपभोग करने के लिए राय का अर्थ निकलेगा तो हमें अपने कर्म समुचित उपासना का फलोप करने के लिए आप हमें ले जाइए तो कहा किस किस मार्ग से ले जाऊं किस मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे हो तो मार्ग बता है सुपथा कौनसी व्यक्ति है सुपथा तृतीय एक वचन मूल शब्द क्या है पथिन और सु उपसर्ग है तो सुपथिन सुपथिन शब्द का सुपथा बनता है तो सुपथा सु का अर्थ है शोभन पथा यानी मार्ग मार्ग शोभन मार्गेण तो सु इस विशेषण से शोभन इस विशेषण से व्यावर्तन किया जा रहा है जो अशोभन मार्ग है उसका अशोभन मार्ग है जिसमें जिससे मनुष्य शरीर से निकल करके जीव जाने पर इस संसार में इसी कल्प में कई बार आता जाता है तो दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला कई बार आता जाता है स्वर्ग से इसी कल्प में लेकिन ब्रह्मलोक में जाएगा तो फिर नहीं आता वापस इस कल्प में और ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग है शोभन मार्ग उत्तरायण मार्ग जो उत्तरायण मार्ग से जाता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती इसलिए आठवें अध्याय में गीता में कहा जाता है ना याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया या तनावृत्ति अन्या वर्तते पुनः ये शुक्ल मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग और कृष्ण गति यानी दक्षिणायन मार्ग ये जो शास्त्र विहित साधन करने वाले हैं उनके लिए ये दो मार्ग अनाधिकाल से चले आ रहे हैं उनमें से एक मार्ग से शुक्ल मार्ग से यानी उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं यानी इस कल्प में पुनः इस पृथ्वीलोक में नहीं आते है ब्रह्मलोक में ही रहते हैं और अन्य यानि कृष्ण मार्ग दक्षिणायन मार्ग उससे जाते हैं स्वर्गलोक में तो क्षिणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति तेज तंते भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षि पुण्य मर्ति लोकम विशांति तो स्वर्गलोक में रहने का हेतु तो पुण्यकर्म समाप्त होने के बाद फिर इसी कल्प में आते जाते हैं इसलिए दक्षिणायन मार्ग माना जाएगा अशोभन मार्ग गमनागम से युक्त होने से गमनागम से रहित होने से उत्तरायण मार्ग है एक बार गया तो दोबारा इस कल्प में नहीं आता इसलिए श्रुति में कहा न इमम मानव आवर्तम नावर्तते, देवयान मार्ग से जाएगा तो इस कल्प में नहीं आता है मानव सृष्टि में नहीं आता इसलिए यहां पर शोभन मार्ग है उत्तरायण मार्ग इसलिए हमें उत्तरायण मार्ग से आप हमारे कर्म समुचित उपासना का फलोप करने के लिए ले जाइए पुत्रायण तो मार्ग से कहाँ ले जाया जाता है वो तो ब्रह्मलोक ही पहुँचता है बीच में कहीं लिंक रोड नहीं है इधर उधर जाने के लिए सीधा यहाँ से निकलेगा और मूर्धा से प्राण निकलेंगे शरीर सूक्ष्म शरीर तो ये अर्चिरादि देवता आते हैं और वे उसे ले जाते हैं ब्रह्मलोक ही तो इस प्रकार ये ब्रह्मलोक आप हमें ले जाइए हमारे कर्म उपासना समुच्चय का फलोप करने के लिए ये इस प्रथम पाठ के द्वारा मार्ग की उत्तरायण मार्ग की याचना की जा रही है कि अस्मा, आ, अस्मान या अग्ने राय असमान सुपथा नय ऐसा अनु करिए हे अग्ने सत्यात्मक अग्निख्य सत्यात्मक अग्नख्य ब्रह्मण कर्मफल भोगास्तरायण मार्गलोक नय यानी गमय प्रापय ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराओ उत्तरायण मार्ग से ले जाकर के पहले तो वायुरनल अमृतम इससे उत्क्रांति की प्रार्थना की गई थी उत्क्रांति तो होती है सभी की जितने भी अज्ञानी हैं चाहे वो उपासक हो या समुच्चय अनुष्ठाई हो या केवल कर्मी हो शास्त्रविद कर्म करने वाला या पापी हो सब की उत्क्रांति होती है उत्क्रांति का अर्थ है इस स्थूल शरीर में स्थित सूक्ष्म शरीर का अपने, जो अलग अलग तत्व हैं अंश हैं उनका अपने अपने गोलकों से निकल करके स्थित हो जाना हृदय में उस जीव के साथ जाने के लिए तैयार हो जाना ये उत्क्रांति है कब तक वहां तक भावी शरीर को मैं के रूप में पकड़ने तक उत्क्रांति मानी जाती है या कर्म का निर्धारण करने तक उत्क्रांति है और बाद में फिर दिखाते हैं भगवान वो कर्मफल जहां भोगा जा सकता है ऐसा शरीर उसे इस शरीर को छोड़ने से पहले जो भावी शरीर का प्रारब्ध यहीं पर निश्चित कर लिया है भोक्ता ने वो कर्म का फल जिस शरीर में भोगा जा सकता है ऐसा शरीर ईश्वर के संकल्प से उसे दिखता है और फिर उसे मैं के रूप में पकड़ता है तो मैं के रूप में पकड़ लिया तो उत्क्रांति समाप्त हो गई इस शरीर शब निकलने का अंतिम निर्णय हो गया आहंता ने पकड़ लिया दूसरे को तो फिर वो शरीर जिस लोक का है उस लोक में पहुंचाने वाली नाड़ी का द्वार खुल जाता है वो नाड़ी का द्वार खुलना हृदय में कहा गया 101 सौ हैं प्रधान कुल मिलकर के तो कई हैं बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ दो नाड़िया बताई जाती हैं लेकिन प्रधान नाड़िया हैं एक सौ एक नाड़ी उनमें से प्रधान एक नाड़ी है सुषमनाख्य नाड़ी वो सुषमनाख्य नाड़ी का द्वार खुल जाता है उस साधक के लिए जो समुचे अनुष्ठाई है या उपासक है यह तो समुचे अनुष्ठाई है और जिसका सुसुमना नाड़ी में प्रवेश होता है उसके प्राण मुरधा से ही निकलते हैं और मूर्धा से जिसके प्राण निकलते हैं उन्हें उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है और बाकी सौ नाड़ियों में से अन्य अन्य नाड़ी का द्वार खुलता है उनके लिए जिनको ब्रह्मलोक नहीं जाना होता तो इसलिए यहां पर उपासकों उत्क्रांति के पश्चात मार्ग की याचना कर रहा का अर्थ है सुसुमना नाड़ी से ही इस शरीर से हमारा गमन हो जाए सुसुमना नाड़ी का ही द्वार हमारे लिए इस शरीर से निकलते समय खुल जाए यह याचना कर रहा सुपथा ने यह अर्थ कि आप सुषुमना नाड़ी के द्वार को हमें इस शरीर से निकलने के लिए खोलिए जब इस शरीर से ले जाओगे हमें ले जाने के लिए आपके दूत आएंगे अर्थ तो वे हमें मूर्धा से ही ऋषु कर लें जैसे एक शहर में कहीं एक रेलवे स्टेशन होते हैं तो किसी को कोई रिश्व करने के लिए आएगा तो कहाँ आना होगा तो जो यात्रा कर रहा है उसको बताना पड़ेगा ना रेलवे स्टेशन कि स्टेशन पर हम उतरने वाले हैं वहाँ आइए लेने के लिए ऐसे उपासक बता रहा है कि आप अपने दूतों को इस शरीर से निकलते सम, शरीर से निकलने के लिए बहुत नवोद्वारे पूरे दे है न और ऐसे एकादश द्वार भी माने जाते हैं नाभि भी और मूर्धा को लेकर के तो मूर्धा नामक जो द्वार है स्टेशन है वहां आप अपने अर्चिराधि दूतों को भेजिए तो वहां से निकलने के लिए जरूरी है सुषुमना नाड़ी का ही द्वार खुलना इसलिए ये सुपथा शब्द का प्रयोग किया है कि अग्ने राये सुपथा आसमान नय हे अग्ने कर्म फलोप अग्नि समुच्चे अनुष्ठान का फलोपभोग करने के लिए आप उत्तरायण मार्ग से हमें ले जाएं उत्तरायण मार्ग हमारे लिए खोलिए तो कहा देवता को ही हे देव उपास्य को ही संबोधन किया जा रहा है द्वितीय पाद में कि हे देव विश्वाणी वयुनानी विद्वान आप हे देव संबोधन है आप सब प्राणियों के सब कर्मों को जानने वाले हो विद्वान तमसी तो तोमसी का अध्यय कर लेना आप त्वम का अर्थ है आप विद्वान है यानी जानने वाले हैं विद्वान कर तो जानने वाले तो किसको जानने वाले हो तो वही उनानी वयन का अर्थ है कर्म और उपासना वाच्च शारीरिक वाचिक मानसिक सब कर्मों को जानने वाले हो वयुन शब्द का अर्थ है कर्म और विश्वी ये वयुनानी का विशेषण है विश्व शब्द सर्व का पर्यायवाची होता है ना सर्वनाम है सर्वाधिगण में आता है ना इसलिए विश्वानी का अर्थ है सर्वाणी वयुनानी हा विद्वान का कर्म है ना तो विश्वानी वायुनानी विद्वान तमसी हे देव आप सब प्राणियों के सभी कर्मों को जानने वाले हो सब प्राणियों के सब कर्मों को जानने वाले हो तो मेरे भी सब कर्मों को आप अच्छी तरह से जानते हो इसलिए यदि मैंने तो ऐसे बहुत सावधानी बरती है और शास्त्र ने बताए हुए ही कर्म तथा चिंतन किए हैं लेकिन कभी कोई संचित में मेरे ऐसा कोई पाप होगा अज्ञानवशत पहले हुआ जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में बाधक बनेगा ऐसा आप देख रहे हो यदि सब कर्मों को जानते हो तो, तो उत्तरायण मार्ग से जाने में बाधक यदि कोई कर्म दिख रहा हो आपको तो आप उसे दूर करिए नष्ट करिए उन कर्मों को समाप्त करिए ये उत्तरा उत्तरार्ध में तृतीय पाद से प्रार्थना है इसलिए द्वितीय पाद में बताया कि आप सब प्राणियों के सब कर्मों को जानते हो करने वाले तो भूल जाते हैं लेकिन आप याद रखते हो कि इस जीव ने हजार करोड़ पहले हजार एक हजार करोड़ जन्म पहले ये कर्म किया था अभी तक उसका फल नहीं भोगा है वो भुआना है ये याद आपको रहता है लेकिन करने वाले को कल इस समय क्या सोच रहे थे मालूम है तो 24 घंटा भी याद नहीं रखते है। क्या की? सोच रहे थे हम इस क्षण में लेकिन वो सब भगवान को याद है भले ही स्वाध्याय में बैठे लेकिन मन से क्या चिंतन हो रहा था शुभ या अशुभ वो भगवान जानते हैं और ऐसे चिंतन हर एक क्षण में कितनी वृत्तियां बनती हैं और ऐसी पूरे जन्म में कितनी वृत्तियां बनती होगी वो सब जानते हैं तो इसलिए यदि कोई मेरे ब्रह्मलोक की प्राप्ति में आपके सायुज्य भाव की प्राप्ति में कोई बाधक पाप ख रहा हो आपको मेरे अंदर तो कृपा करके उसे आप हटाइए ये तृतीय पाद में प्रार्थना है यू योधी ये कौन सी विभक्ति है यू योधी ये भी तिगंत हैं लोट लकार का एक वो लघु सिद्धांत कऊदी पढ़ने पर तो ये सब विभक्ति और क्रियापद ध्यान में आने चाहिए ना लकार के रूप दसो लकार के तो यू योधी का अर्थ है अलग करिए इन्हें अलग करिए या नष्ट करिए हटाइए हाँ युद्ध धातु हैं यंग प्रत्यय है और फिर वो हुआ है वो आपका वो होता है नीच निजांत है निजंत द्वित्व भी होता है सन यज्ञ लुगंत मान लो यज्ञ लुगंत है सनयंगों से द्वित्व भी होता है और द्वित्व होकर के फिर लोट लकार में ये बन जाता है यु योधि यु योधि का अर्थ है अलग करिए हमसे अलग करिए किसको तो ये नुहरानम के बाद में अस्मत ये कौन सी भक्ति हैं पंचमी बहुवचन तो हमसे अस्मत का अर्थ है हमसे यु योधि का है अलग करिए किसको अलग करिए तो ये नाप पापम ये न शब्द है अर्थ होता है कर्म पाप और उसका विशेषण है जुहुराणम जुहुरानम ये, ये जुहुराण शब्द का अर्थ है कुटिल कुटिल पाप हाँ। तो कुटिल पाप को जुहुरानम ये नु योधि अस्मत् जुहुरानम जुहुरानम ये हे देव ऐसा संबोधन है तो हे देव आप सारे कर्मों को जानते हो तो उस उन कर्मों में जो जुहुरान येन है कुटिल पाप है ब्रह्मलोक की प्राप्ति में बाधक बनने वाले पाप हैं अवरोधक हैं उन्हें हम से दूर करिए अलग करिए अर्थात नष्ट करिए उन कर्मों को आप कोई प्रतिबंधक आता इस समय तो हम अब उन प्रतिबंधकों को हटाने वाला कुछ भी साधन नहीं कर सकते हैं। ये सामर्थ्य अब अंतिम समय है मेरा इसलिए उनको हटाने का साधन करने का कोई मेरे पास सामर्थ्य नहीं है इसलिए आप ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो दोष है हमारे अंदर जुहुरान ये न शब्दित पाप उसे दूर करिए हटाइए तो अस्मत जुहुरानम ये नु योधी एक वाक्य हुआ और यदि ये कहो कि बिना कुछ सेवा किए हम क्यों पाप हटाएंगे कुछ हमारी सेवा करो तब तो हटाएंगे तो कहता है उपासक कहता है इस समय मेरे से और किसी सेवा पूजा की अपेक्षा नहीं करना बस मैं प्रणाम कर सकता हूं आपको और एक बार नहीं दो बार नहीं अनेकों बार आपको प्रणाम ही प्रणाम कर सकता हूं ये कहता है चतुर्थ पाद में कि नमः उक्तिम उक्ति ते याने तुभ्यम अनुवादेश में ते आदेश हुआ तव के स्थान पर ते मया वेक ऐसा होता ना ते और मे आदेश होता है एक वचन में तो ते यानी तुभ्यम नमः उक्ति यानी नमस्कार वचन विधेय यानी कूर्म करवाम विधेमा ये विधि लिंग है उत्तम पुरुष का बहुवचन करते हैं ऐसे विधेयम विधेव विधेम तो इस समय हम और कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकते न चरण धो सकते हैं न तिलक कर सकते हैं न माला पहना सकते हैं न आरती उतार सकते हैं मृत्युशया पर पड़ा हूँ मैं इसलिए अनेकों बार भूिष्ठाम का हैं अनेक बार नमः उक्तिम एने नमस्कार वचनम विधे नमस्कार करते हैं इतना मात्र कर सकते हैं और आपको नमस्कार कर रहे का तो शरणापन्न हुए हैं और शरणापन्न आप की रक्षा करना आपका कर्तव्य है तो इस प्रकार ये अठारहवे मंत्र के मूल का विचार हो जाता है भाष्य आ रहा है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे हुँ? कल अष्टमी है कल अनध्या रहेगा परसों